इस मूल जापानी कहानी में एक राजकुमार और राजकुमारी दुनिया के कोने में एक शांतिपूर्ण एक जैसा ही होता है बौना राज्य का दौरा नहीं करता अचानक जीवन रोमांचक और भयावह दोनों हो जाता है बौना एक बासुरी बजाता है जो ड्रम में बदल जाती है वो नौकरों को तब तक नाचने की आज्ञा देता है जब तक वे थक नहीं जाते वो चेरी ब्लॉसम के फूलों को कंकड़ों में बदल देता है मंत्र राजकुमार महल के चारों ओर बौने के पीछे पीछे घूमता है फूलों को रौंदता है और नौकरों को पीटता है राजकुमारी भयभीत होकर भाग जाती है और एक बूढ़े किसान और उसकी पत्नी के घर में शरण लेती है फिर राजकुमारी और उसके नए दोस्त राजकुमार को होश में लाने के लिए एक चतुर उपाय रचते हैं एक पुरानी कहावत उन्हें ज्ञान की राह दिखाती है खुशी आपके नाक के नीचे होती है अगर आप उसे ढूंढे बौना दैत्य बहुत लंबे समय पहले समुद्र से परे दुनिया के कोने में एक शांतिपूर्ण देश था जहाँ एक पहाड़ी की चोटी पर चोटी पर एक सुंदर महल खड़ा था महल में सुंदर राजकुमार मैनीची और उसकी खूबसूरत राजकुमारी मैनीची रहते थे वहाँ के लोगों लोग बहुत मेहनती थे वे अपने राजकुमार और राजकुमारी से बहुत प्यार करते थे वहाँ सूरज चमकता था चांद आसमान में घूमता था और हर दिन पिछले दिन से अच्छा होता था एक शाम राजकुमार मैनीची और राजकुमारी मै समुद्र पर चमकते हुए चांद को देख रहे थे वो कितना सुंदर है राजकुमारी ने कहा हाँ राजकुमार बड़बड़ा है अन्य सभी शामों की तरह ही कभी कभी मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कुछ नया और रोमांचक हो तभी छ पर छेतिश पर उन्हें एक छोटी नाव दिखाई दी तेजी से नाव किनारे पर आई नाव में से एक बौना बाहर निकला मैं समुद्र में एक तूफान में फंस गया था छोटे बौने ने कहा क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके यहाँ आराम कर सकता हूँ आपका हमारे शांत और शांतिपूर्ण देश में स्वागत है राजकुमार मैनीची ने कहा हमारे यहाँ बहुत कम ही मेहमान आते हैं राजकुमार मैनीची ने कहा कृपया हमारे साथ भु... शाम का भोजन करें। बोना जल्दी ही अदरक और सरसों के साथ चावल के रोल मशरूम और चिकन कटलेट खा रहा था कृपया हमारे सम्मानित अतिथि के लिए अतिथि के लिए नृत्य करें राजकुमार ने राजकुमारी से कहा बोने ने कहा आज रात आप मुझे संगीत रचने की अनुमति दें फिर उसने राजकुमार की लकड़ी की बांसुरी उठाई जैसे ही बोने ने बांसुरी बजाना शुरू की एक छोटा चूहा बांसुरी के नोक पर नृत्य करने लगा कुछ छड़ों में चूहा गायब हो गया अब एक छोटा सा सांप बांसुरी के इर्द गिर्द खुद को समेटे हुए था संगीत तेज होते ही साप गायब हो गया और फिर एक वहां एक उल्लू दिखाई दिया धीरे धीरे संगीत और बुलंद हुआ उल्लू ने जोर की आवाज की और फिर वो उड़ गया यह तो जादू है राजकुमार ने कहा और तो मुझे डर लग रहा है राजकुमारी फुसफुसाई मत डरो राजकुमार ने कहा देखो अब हमारे राज्य में कुछ रोमांचक होगा कुछ देर बाद बांसुरी एक ड्रम में बदल गई बौना उसे तब तक पीटता रहा जब तक कि उसमें से गर्जन जैसी गड़गड़ाहट की आवाज नहीं आई अब नाचो बौना ड्रम की धुन पर चिल्लाया राजकुमार ने राजकुमारी को पकड़कर उसे चार ओवर घुमाना शुरू किया शुरू कर दिया आप सभी नाचो बौना नौकरों पर चिल्लाया मेरे संगीत पर नाचो सभी के नृत्य करते ही महल हिलने लगा और काँप उठा लेकिन काबरा गए फिर वो दोबारा सो नहीं सके महल में जब सूरज उगना शुरू हुआ तो बहने ने ड्रम बजाना बंद किया उसके बाद थक गए थके हुए नौकर गहरी नींद में सो गए ड्रम फिर से एक बासुरी में बदल गया था बोने ने बासुरी राजकुमार को लौटा दी। संगीत से महल की इमारत एकदम हो गई है। है राजकुमारी चिल्लाई, कोई बात नहीं, उसका पति पर मुझे बड़ा मजा आ रहा यदि तुम, तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे तो तुम्हें और भी अधिक मजा आएगा बोने ने कहा फिर बौना बगीचे के सबसे बड़े चेरी के पेड़ के पास गया और उसकी सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ गया जल्द ही पेड़ के तने में दरार पड़ने लगी और साखे टूटने लगी तुम हमारे सुंदर चेरी के पेड़ को बर्बाद कर रहे हो राजकुमारी चिल्लाई इस हरकत को अभी बंद करो तुम मेरे अच्छे दोस्त पर बहुत गुस्सा हो रही हो राजकुमारी चिल्लाया बोने ने बहुत जोर से पेड़ को हिलाया। चेरी ब्लॉसम कंकड़ों में बदल गए और कंकड़ राजकुमारी पर गिरने लगे उसे रोको राजकुमारी ने विनती की वो बहुत दुष्ट है वो हमें चोट पहुंचाएगा उस मूर्ख महिला से छुटकारा पाओ बोने ने राजकुमार से कहा तुम मेरे साथ नाच कर सकते हो और तुम सभी मेरे साथ मिलकर खेल सकते हो बोना चेरी के पेड़ से नीचे कूद गया खेल बंद करो खेल बोने ने कहा मैं तुम्हें एक अच्छा खेल दिखाऊंगा फिर बौने ने अपने हाथ हिलाए और एक शतरंज का बोर्ड दिखाई दिया शतरंज के मोहरों ने बोर्ड से छलांग लगाई और राजकुमारी का पीछा किया चलो अब वो चली गई है मेरे प्यारे दोस्त राजकुमार गिड़ गिड़ाया अब हम खेल सकते हैं और खूब मजा कर सकते हैं राजकुमारी महल से भागी वो भागकर उस स्थान पर पहुंची जहां एक बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी रहते थे मुझे अपने पति और अपने घर को एक दुष्ट बौने से बचाना है राजकुमारी ने रोते हुए कहा हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे किसान ने कहा फिर सभी ने साथ मिलकर चाय पी उसके बाद राजकुमारी ने कहा आप मेरे साथ चले मैंने एक योजना सोची है महल में राजकुमार और बोना अभी भी ऊपर नीचे कूद रहे थे और सोते हुए नौकरों को पीट रहे थे जाओ जाओ राजकुमार चिल्लाए यह पार्टी करने का जश्न मनाने का समय है मेरा सबसे अच्छा दोस्त आपको कुछ अद्भुत जादू दिखाएगा बहुने ने एक कलाई कला बाजी लगाई जिससे राजकुमार की नाक से एक बड़ा चूहा लटकने लगा राजकुमार हंसने लगा तभी चूहा गायब हो गया और राजकुमार की कमर से एक बड़ा सांप लटकने लगा राजकुमार डर के मारे कांपने लगा साप एक बड़े चमगादड़ में बदल गया और राजकुमार के सिर पर जाकर बैठ गया रुको रुको राजकुमार चिल्लाया मुझे अब एक खेल पसंद नहीं है फिर बोने ने एक डबल कालाबाजी लगाई और एक विशाल के दैत्य में बदल गया जो अपने हाथ में एक जलती हुई तलवार पकड़े था अब तुम मेरे लिए कुछ काम करो बोना चिल्लाया चलो इस तलवार को निगल डालो मैं ये नहीं कर सकता राजकुमार ने कहा चलो अब हम पहले की तरह ही खेलते हैं मेरे दोस्त तुम मूर्ख हो मैं कभी भी तुम्हारा मित्र नहीं था बौना दाड़ा मैं तुम्हें नष्ट करने और तुम्हारे राज्य पर कब्जा करने के लिए आया हूँ तभी एक विशाल का दैत्य प्रकट हुआ इस विशाल दैत्य की कई भुजाएं थी उसके प्रत्येक हाथ में तलवार थी तो मुझे डराओ मत बोना चिल्लाया मैं तुमसे दस गुना बड़ा बन सकता हूँ और तुम जैसे राक्षस को एक बार में निकल सकता हूँ फिर बोने ने फुफकारते हुए सांस ली उसने खुद को और बड़ा बड़ा और बड़ा बनाने की कोशिश की फिर हाथों में तलवारों के साथ विशाल दैत्य आगे बढ़ा एक तेज आवाज हुई महल काप उठा पूरा देश हिलने लगा बौना दैत्य एक टुकड़ों में फट गया बौना मर गया में लोग फुछ उसका जादू खत्म हो गया है। के के पैरों पर राजकुमार अपने घुटनों बल गिरा पड़ा था। मेरा जीवन बचाने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद मुझे मालूम नहीं आप कौन हैं, उसने कहा रोना बंद करो तुम एक मूर्ख आदमी हो राजकुमार राजकुमारी मैनीची ने कहा खुश किसानों ने राजकुमारी को अपने कंधे से नीचे उतारा धन्यवाद मेरे अच्छे मित्रों राजकुमारी ने कहा आप लोगों ने बड़ी बहादुरी से मेरा साथ दिया मेरी प्रिय पत्नी राजकुमारी ने कहा मेरी मूर्खता के लिए मुझे कृपया क्षमा करो मेरी मूर्खता के लिए कृपया मुझे क्षमा करना मेरे प्यारे लोगों आप लोग टूटी चीजों की मरम्मत करने में, में मेरी मदद करें चलो अब बला टलने में का हम सब जश्न बनाए महल को एक बार फिर सुंदर बनाया गया लालटेन जलाई गई और पूरे राज्य से लोग आए स्वादिष्ट व्यंजनों की एक शानदार दावत हुई राजकुमार ने अपनी बासुरी पर अद्भुत संगीत बजाया और राजकुमारी ने नृत्य किया अब सभी लोग खुश थे। फिर राजकुमार मैनीची मैनीची और राजकुमारी सोने के लिए लेटे। उस रात एक नौकर आया और उसने फुसफुसा कर कहा महाराज गेट पर सम्मानित अतिथि आए हैं हम क्या करें राजकुमारी मैनीची ने कहा चलो अब के लिए हम चांद को निहारेंगे राजकुमार मैनेची ने कहा हम कल सोचेंगे कि क्या करना है